आपकी थकान को ताजगी की खुराक रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार श्रोताओं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम पहुंच चुके हैं नवल वर्मा के साथ में काव्य और गीतों का संगम इस कार्यक्रम में आप सभी को कुछ नई रचनाएं देने के लिए नवल वर्मा जी हमारे साथ हैं और मैं आपनी... आपको श्रोताओं भक्ति रस में डुबोने के लिए आया हूँ क्या बात है संसार में जितने भी भक्त हुए हैं प्रहलाद हुए हैं ध्रुव हुए हैं इन्होंने जो मैसेज दिया था वो लोगों तक पहुंचा ही नहीं अच्छा क्योंकि उन्होंने जो मैसेज व्यक्त किया था लेकिन उस समय उनके माता पिता उनके दुश्मन बन गए हुँ हुँ। और ध्रुव ने जो अपना ज्ञान समेट करके चले गए और प्रहलाद भी जो है ज्ञान दे करके चले गए लेकिन उतना क्लियर वो प्रभु का दाम दे नहीं पाए नहीं। क्योंकि इनके माता पिता के कारण ये भी प्रभावित हो गए महावीर जी का भी ऐसा ही हुआ तो नवल वर्मा आपके सामने एक नई भक्ति की रचना लेकर के आए हैं कि आप अपने परमात्मा से अगर जुड़ना चाहें तो बड़ा ही आसान है और भगवान इन बातों को अपने जहम में उतार करके आपसे मिलन मनाने के लिए बेताब हो हु जाएंगे ये मेरा दावा है क्या बात क्या बात तो चलिए सुनते हैं ये भक्ति रचना जो परमात्मा द्वारा एकांत एकाग्र और निश्चिंत होकर के तन्हा होकर के परमात्मा की फीलिंग ला करके मैंने अपने आंसुओं में कलम डुबो करके ये कविता आपके सामने रखी। क्या बात भक्ति भगवान को, को कह रहे हैं खड़ा हूं तेरे पूजन को तो चढ़ाऊ क्या भगवान तुमको ये पूछ रहे हो खड़ा हूँ तेरे पूजन को चढ़ाऊ क्या भगवान तुमको जो कैसे हो तेरे दर्शन बताओ हे प्रभु हमको क्या बात ये भक्त की पुकार जो है चालू हो जाती अच्छा वो मंदिर में जाता है और अपने इष्ट देव के सामने इस तरह की बातें वो रखता है लेकिन जो ज्ञानी भक्त हो जाता है वो फिर किसी भी प्रकार का सहारा ना लेता हुआ एकांत में जाकर के प्रभु प्रेम करता है और उसे प्रभु की गुप्त गु में कविता को वो रखता है जैसा मैंने किया है कि अगर मैं जल चढ़ाता हूं तो वो मछली का झूठा है क्या बात है इसी से प्रभु मन हट जाता है चढ़ाऊ क्या भगवंतु क्या बात है अगर मैं दीप जलाता हूं प्रभु तो वो परवाने जलाता है हत्याएं करता है इससे भी मेरा मन हट जाता है प्रभु क्या चढ़ाऊ तुम अगर मैं वस्त्र चढ़ाता हूं प्रभु तो उसे रंगरेजों ने रंगा है क्या बात है मैंने नहीं रंगा प्रभु रंग में वो वस्त्र रंगा हुआ नहीं है प्रभु मेरा दिल नहीं करता कि मैं उसको चढ़ाऊंगा आपके अगर मैं फल चढ़ाता हूं तो उसे पशु पक्षियों का झूठा माना जाता है उनका हक माना जाता है तो वो भी मैं चढ़ाने के लिए बेबस हूं प्रभु अगर मैं पुष्प चढ़ाता हूं प्रभु तो उसे भंवरों ने सूंगा है क्या बात? तितली बैठती है और उसका जो है वो रस चूमती है तो ये भी किसी का आहार है भोजन है तो ये भी मैं आपको चलाने, चलाने में अवरुद्ध हूं अगर मैं धूप जलाता हूं प्रभु तो प्रदूषण होता है क्या बात प्रदूषण होता है इसी से मन हट जाता है चढ़ाऊ क्या भगवान तुमको फिर अगर मैं धन चढ़ाता हूं तो वो तो तुमसे ही आया है धन तो आपका ही दिया हुआ है तो तेरा तुझको देकर मैंने क्या पाया है? क्या प्रभु मुझे राह बताओ अगर मैं दूध चढ़ाता हूँ तो हक बछड़े का छीना है है क्या बात भी कोई जीना है। मैंने हक छीनाछड़े का छीना है तो इस तरह का गिड़ गिड़ाने पर और अपने भाव प्रकट करने पर भगवान उसके समक्ष हाजिर होते हैं हु. तो वो कहते हैं खड़े हो जो मेरे पूजन को चढ़ा दो मन विकारों को क्या बात है खड़े हो, हो मेरे पूजन को चढ़ा दो मन विकारों को क्या बात है जो मन का मैल धोलोगे बिठा लूं गोद में तुमको क्या बात है मन सामने प्रत्यक्ष करता हूँ तीरथ पर तुमने धक्के खाए हैं तीरथ पर तुमने धक्के खाए हैं वहा पत्थर ही पाए ओहो वहा पत्थर ही पाए क्यूँकी तुम्हारे अंदर पत्थर बुद्धि थी तो में वो पत्थरी नजर आए तीरथ पर धक्के खाए हैं वहां पत्थरी पाए हैं और जलाशय कर दिए मेले, वहां पुतले बहाए, क्या बात है बहुत आप अपने मनोरंजन के लिए पुतले बनाते हैं और फिर उन्हीं पुतलों को ले जाकर के जलाशय गंदे कर देते हैं कलर से बना हुआ प्लास्टर ऑफ पैरिस से बने हुए ये पुतले जलाशय मैला कर देते अब जीवन जल बेचते हो तुम बड़े शर्म की बात है। जीवन जल बेचते हो तुम जो सावन बरसाए तुमको खड़े हो जो जो मेरे पूजन को को चढ़ा दो मन विकारों को, जो मन विकारों के गोद में तुमको। क्या बहुत को, बहुत को। एक तो... किसी बात? बहुत तो चलिए नहीं और गंभीर तो हुए हमने आपको भी <laughs> एक तो बना दिया रस हमने सुना नवल वर्मा जी से बहुत ही प्यारा सा वो कविता लिखे भजन जो बहुत ही सुंदर था खड़े हो तुम मेरे पूजन को चढ़ाओ क्या तुम्हें भगवान कहते हैं तो इस तरह भक्त की अपनी जिज्ञासा और भगवान उसे उत्तर दे देते हैं कि चढ़ाओ तुम मन विकारों को जो दो लोगे अपने मन को तो बिठा लूंगा अपने गोद में बहुत ही खूब अभी लेते तो एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी के लिए और फिर हम नवल वर्मा से हास्य कव्य का भी रस चकेंगे आप सुन रहे हैं काव्य और गीतों का संगम ओनली ऑन रेडियो मतबा 90.4 पॉइंट सुनते रहो एम मुश्करा रहो, रहो। आई है आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है प्रभु की चिट्ठी आई है बहुत जन्म के बाद लेकर प्रभु की फरियाद बहुत जन्म के बाद लेकर प्रभु की फरियाद मुक्ति की मिठी आई है चिट्ठी आई है आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, है प्रभु की चिट्ठी आई है लिखा है अंदर ये पैगाम लिखा है वो संसार में रहने वाले कर्म की मार को सहने वाले काल अनंत से घूम रहा तू नश्वर सुख शाश्वत सुख है तेरे अंदर क्यों भटके तू बन कर बंदर अंत में तेरे साथ क्या आया मुझको जोड़ के तूने क्या पाया चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है प्रभु की चिट्ठी आई है धन के लिए तू धर्म को त्यागे दे से भी भोग की भीख तू मांगे वो तू ने न पाई भव की भ्रमणा बढ़ाई मेरी ही बात में करता दलीले नाम को करने जहर भी पीले कल क्या होगा तू नहीं जाने तू खुद को ईश्वर माने सुख से डरे तू दुख को बरे तू हंसते हुए जो सहन करे तू तो ही मुझसे होगी सगाई शुद्ध बिना सिद्धि नहीं भाई चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है प्रभु की चिट्ठी आई है त को क्यों ठगता है दुर्लभ मानव जन्म तो पाया अब तो सुधर जा मेरे भाई अब ने मन को अब तू मना दे शुद्ध स्वरूप को लक्ष्य बना दे तेरा स्वरूप भी मेरे जैसा जो पाना हो तो छोड़ दे पैसा प्रीत पर जग तो दुख से भरा है मुक्ति नगर में सुख पूरा है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई, आई, आई है प्रभु की चिट्ठी आई है बहुत जन्म के बाद लेकर प्रभु की परिया बहुत जन्म के बाद लेकर प्रभु की फरियाद मुक्ति की नमस्कार श्रोताओ आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है कई हास्य से हास से हास रचना हास रचनाओं का हम सुन चुके हैं अब ये नई रचना को भी सुनेंगे कभी डर भी लगता है इतना हसाना हाँ। भी किसी को चलो दिल तो आपका मजबूत है ऐसा हाँ। तो ही एक विडम्बना थी कि एक जो है एक दुखी इंसान था बेरोजगार था परेशान था सरकार से और सरकारी से पत्नी से प्रजा से मोहल्ले से मायूस होकर के बैठा था कि कोई उसको मदद देने को तैयार नहीं था अच्छा पढ़ा लिखा <laughs> परेशान डिग्री तो जैसे तैसे मिल जाती है लेकिन नौकरी के लिए रिश्वत कहा से लाए ये एक बहुत बड़ी विडम्बना होती है तो इस तरह की कोई कोई अधोगति मनुष्य के साथ होती है तो ऐसे ही एक अधोगति में डूबा हुआ एक मानव भगवान को पत्र लिखता है अच्छा क्या बात है जैसे ओ माय गॉड एक पिक्चर आई है वो भी आपने देखी होगी। उसमें भी गॉड को वो नोटिस नोटिस भेजता है लेकिन इसमें वो गॉड को उसका कोई नुकसान नहीं हुआ था वो एक हेल्प मांगने के लिए उनको एक लेटर लिखता है तो वो लेटर लिखता है हे भगवान करुणा निधान बड़ा परेशान हूँ कुछ मदद हो जाए कुछ मदद कर दीजिए तो ये पत्र जो है एक पत्र लिखा उसका कोई जवाब आया नहीं।, नहीं और उसको पता भी नहीं मालूम था भगवान का लेटर बॉक्स में डाला कुछ जो एडिटिंग करते हैं पत्र छाटते हैं वो उसमें देखा और मजाक उड़ा करके उसको जो है वो पत्र फाड़ दिया भगवान ये मेरा दूसरा पत्र है करुणा निधान बड़ी दुविधा में हूँ कुछ मदद के लिए ये पत्र आपको लिखा है सुना है आपने तो कुबेर का खजाना खोला था नरसी भगत का भात भरा था सुना है आपने सोने चांदी हीरे जवाहरात के महल भी बनाए हैं कुछ थोड़ी मदद हो जाए दूसरा पत्र गया दूसरा पत्र भी वो हसी मजाक में लेकर के फाड़ दिया अच्छा अब तीसरे में उसने धमकी दी भगवान ये आखिरी पत्र है वरना आप देख लेना आपका मैं नाम और निशान मिटा दूंगा संसार से और मैं भी भूल जाऊंगा कि आप भगवान है और मैं भक्तू क्या वाँ? इस पत्र साहब सारे जो है डिपार्टमेंट को आरएमएस के डिपार्टमेंट को बड़ा तरस आया अच्छा अच्छा पोस्ट वाले यहाँ <laughs> और उन्होंने चंदा करके करीब पचहत्तर उसको भेज दिए अच्छा अच्छा का उसका सवाल था तो पचहत्तर रुपये उस तक आ गए भगवान ने बड़ा खुश हो गया वो कृतार्थ हो गया फिर उसने दूसरा पत्र लिखा भगवान करुणा निधान आपने मेरी सुन ली और आपने जो पचहत्तर रुपए का मनिया डर मैंने आपसे सौ का सवाल किया है पचहत्तर रुपये आपने भेजे हैं शायद पच्चीस रूपए ये डाक खाने वाले खा गए भगवान प्रभु कर्ण अगली दफा ड्राफ्ट भेजिएगा <laughs> ये हुड़ मुरादावादी जी की जो रचना है वो मैंने आपके समक्ष रखती थी वो बड़े ही कोमल और निर्मल ढंग से उसको व्यक्त करते थे अरे और ना कुछ मसाला होता था ना चटनी होती थी और समोसा आदमी वैसे ही खा जाता क्या बात है क्या बात है बहुत खूब बहुत खूब श्रोताओ आप सभी लोट पोट हो रहे इस हास्य कवि को सुनते हुए नवल वर्मा की कुछ रचनाएं रचनाएं हम सुन रहे हैं और साथ में गीतों का भी आनंद उठा रहे हैं श्रोताओं अभी हम अचानक से आपको ये नई आवाज की पहचान देंगे क्योंकि ये हमारे साथ है कार्यक्रम के बीच में आए हैं किशोर भाई जो कविता लेकर आए हैं नवल वर्मा की जो है कवियों का आह्वान करते रहते हैं और खुद भी अपनी रचनाओं को इस कार्यक्रम में रखते है तो इनके आह्वान से किशोर जी जो है हमारे साथ में आए हैं आप नई यूपी हाथरस से हूँ हाथरस जो मथुरा के पास है तो हात्रस वैसे कहा जाता है कवियों की खान है जहाँ हमारे काका कवि -का रहे काका हात्रस काका हात्रसी कवि थे वाँगा। उनकी कई कविताएं हैं समय मिलेगा तो मैं आपको उनकी कविताएं भी सुनाऊ जरूर जरूर जरू। एक एक कविता एक मनुष्य के जीवन के आधार पर है एक भक्त बचपन से भक्ति करता हुआ थक गया और उसकी अवस्था 60 वर्ष हो गई और 60 वर्ष होने के बाद में एक घबराते हुए एक मंदिर के सामने जा गिरा और बेहोश होकर सो गया तब उसके दिल की आवाज़ निकलती है उसके अंदर मनी मन एक, एक कहानी सी बनाकर उसे कविता के रूप में गाता है आंख जब खुली तो हुआ भोर था आंख जब खुली तो हुआ भोर था मंदिरों में घंटियों का शोर था और अब तो शाम हो गई जिंदगी तमाम हो गई जिंदगी तमाम हो गई आंख जब खुली तो हुआ भोर था मंदिरों में घंटियों का शोर था और अब तो शाम हो गई जिंदगी तमाम हो गई जिंदगी तमाम हो गई हमने कहा ईश्वर तो एक है वो है निराकार और नेक है जो भी हो रहा उसी का लेख है माया के थप्पड़ से बुद्धि जाम हो गई जिंदगी तमाम हो गई जिंदगी तमाम हो गई जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर मिल गया वो सृष्टि के घुमाव पर हम सवार थे पड़ाई नाव पर नाव डगमगा और नाकाम हो गई जिंदगी तमाम हो गई जिंदगी तमाम हो गई नाव डगम गए हम गिर पड़े नाब हम गिर पड़े दे ही अभिमानी बने चढ़े आत्मा के बल से हो गए खड़े आत्मा से हमारी राम राम हो गई जिंदगी तमाम हो गई जिंदगी तमाम हो गई जिंदगी तमाम हो गई आंख जब खुली तो हुआ भोर था मंदिरों में घंटियों का शोर था और अब तो शाम हो गई जिंदगी तमाम हो गई जिंदगी तमाम हो गई बहुत अच्छी कविता अंत में बाबा के घर आ गए क्या बात अंत में बाबा के घर आ गए ज्ञान हीरे मोती सब पा गयी और बाबा के मन को भागे बाबा से हमारे आखिरी सलाम हो गई जिंदगी तमाम हो गई जिंदगी जिंदगी तमाम तमाम हो गई। तमाम हो गई, गई। बहुत खूब, बहुत खूब नवल वर्मा की जो है कवियों का आह्वान करते रहते हैं और तो इनके आह्वान से किशोर जी जो है हमारे साथ में आए और उन्होंने अपनी डायरेक्ट एक सुंदर रचना जिंदगी तमाम हो गई ये हम सभी को सुनाया इसलिए उनका बहुत बहुत तहदिल से शुक्रिया बहुत उमदा कविता आपने प्रस्तुत की हम सभी के सामने तो नवल वर्मा जी आपका क्या कहे मुझे तो साहब एक डूबते हुए को किनारे का सहारा क्या बात है क्योंकि एक कौवा था वो उड़ नहीं पा रहा था और प्यासा था तो उसने भी थोड़ी एक तरकीब लड़ाई थी मैंने बचपन में ये सुना था उसने जो मटके में थोड़ा पानी देखा क्योंकि मेरा भी मटका खाली हो रहा है कितना लुटाऊंगा <laughs> फिर एक कौआ आया और उसने मटके में जो है पत्थर डालना शुरू किए और पानी ऊपर आ गया और वो पी के उड़ गए ऐसे ही आपने मेरी जान बचाई क्योंकि ये कविता कभी सम्मेलन है इसमें कवियों का होना बहुत जरूरी है एक अकेला काम रखनी चाहिए बहुत धन्यवाद आपका किशोर जी हमें बीच बीच में हम इस कार्यक्रम में आपको आम। आपको आमंत्रित करते हैं अब मैं चाहूंगा कि किशोर जी जुड़े रहे ऑनलाइन और हमारे श्रोताओं को भी काफी अच्छा लगा होगा एक नई आवाज उनको मिली एक नई कविता उनको सुनने को मिला आज के इस कार्यक्रम में चार चाँद लग गए हमारे साथ किशोर जी भी हैं और नवल वर्मा तो है ही हैं नवल वर्मा ने कुछ चंद भक्ति रस में हमें डुबाया और इन्होंने भी हमें बहुत ही सुंदर कविता जिंदगी तमाम हो गई सुनाया किशोर जी ने और मैं चाहूँगा कि नवल वर्मा जी एक अपनी और रचना रखे इस कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव देने के लिए एक जो कविता मैंने लिखी थी नन्न पौधे की पुकार क्या बात है उस नन्े पौधे ने क्या कहा होगा संसार में थके हुए पंथी को तरवर की छाया नहीं मिलती महानगरों की बात है महानगरों में जब कोई चलता है तो चलता ही चला जाता है तो थके हुए पंथी को तरवर की छाया नहीं मिलती है करणों की कोयल की आवाज नहीं मिलती है क्या नहीं? सिमेंट और रेत से बने इन महानगर जंगलों में ये प्रकृति देखने को आंखें तरसती क्या पार, क्या बात बात महानगरों में इमारतें तो बनती हैं हजारों पेड़ों पर आरियां चलती हैं क्या है। क्या बात बहुत खूब हजारों पेड़ों पर आरियां चलती हैं बेबजा विचारे काटे जाते अब आंगन की तुलसी किसी आंगन को तरसती है वह आंगन की तुलसी किसी, किसी आंगन, आंगन को तरसती है आंगन की तुलसी तरसती है और ये जनता जनार्दन भेड़ बकरियों जैसी इन इमारतों में भरती है क्या बात है? थके हुए पंथी को तरबर की छाया नहीं मिलती करणों को कोयल की आवाज नहीं मिलती सीमेंट और रेत से बने महानगर जंगलों में ये प्रकृति देखने को आंखें तरसती है क्या आंखें तरसती क्या बात है क्या बात है बहुत खुश नवल वर्मा आखिर अपनी बाजी मारी गए तो आगे भी हम इस तरह के नई रचनाओं के साथ आपके साथ होंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबा नाइन्टी पॉइंट पर काव्य और गीतों का संगम तो आज हमें यहाँ पर दीजिए इजाज़त मुझे और नवल वर्मा को और किशोर जी को फिर अगले कार्यक्रम में हम होंगे कुछ खूबसूरत रचनाओं को लेकर आपके साथ में और इसी तरह आपका मनोरंजन करेंगे अभी ना जाओ छोड़कर अभी <laughs> भी नहीं, भी नहीं। <laughs> आप सुन रहे रेडियो मधु नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कर रहो, रहो। सुनते रहो मुस्कराते रहो मुझे याद आती है कभी बहलाती है कभी तड़पाती पाती है कभी बहलाती है कभी तड़पाती पाती है मुझे याद आती है ओ अपने देश की मिट्टी, अपने देश की मिट्टी की खुशबू मुझे याद पल छूने लगे हैं दिल को ऐसे दोस्त रखे हाथ कंधे पे जैसे कैसी ये किरने ऐसी छज रही है कैसी तस्वीरें ऐसी बन रही है कितने मौसम याद में है आते जाते शाय खुल गए हैं काले छाते दिन है हेल हुए जो आई गर्मी सर्दियों की धूप में है कैसी नरमी पल पल एक की नदियाँ है जो बहती जाती है अपने देश की मिट्टी की खुशबू झींगा